की पहली कथा का अमृत का हम सब निर्णय कर रहे हैं पिछले रविवार की कथा नहीं हम बदला जीवन एक श्रृंखला का अंतिम चरण है सिद्धवराज बतलाते हैं महाराज परीक्षित को कि प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है आत्मा लेखक है और सप्ण गण इस किताब के अध्याय है कैप है एक एक निर्णय पढ़ता हुआ बालक मनुष्य की गर्णों में को के लिए है ते हैं ये कोई जो की नित्य व्यवस्था नहीं है जैसे ही लेता पाठशाला में पढ़ता है एक एक प्यास आगे बढ़ता है एक एक अध्याय पढ़ता है फिर उसका सामान इम्तहान होता है इम्तहान के समय अध्यापक जो पढ़ा रहा होता है वही एग्जामिनर परीक्षक बन जाता है इंतहान के क्षण में वही उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र देता है आंसर बुफ और क्वेश्चन पेपर भाग्य मिल जाता है और उसे प्रश्नों के उत्तर लिखने की पूरी स्वतंत्रता जी देता है गोल लिख उसको उसकी आजादी भी देता है तो हर ग्रह में यह जीव भक्तिपूर्वक आत्मा के सहारे जीवन के के की और आठ्याषण को पड़ता है मनुष्य की ग्राहिर बौद्धिक स्वतंत्रता वर्षों के स्तर के लिए मिलती है मौके भटकने के लिए उसके बौद्धिक विकास का दरुपयोग है नहीं कोई अमर अनंत अवस्था नहीं है व्यक्ति भौतिकताओं को ही सब कुछ समझ बैठता है और उससे लाभ नहीं रहता यह घर जिसमें तो ठहरा है यह भी छूट जाना है यह रह इस घर से इस शरीर के घर से बेशक हमारे देवघर अगर उमान और जोड़ते हैं घर तो बहुत बेदमी बर्बाद हो जाएगा इस बात को जोड़ते हैं तो परीक्षा की घड़ी को की इंताहान इस मनुष्य की योजना को बिताते हैं आशा के व्यक्ति अतृप्ति और इच्छाओं के वशीभूत भौतिकाओं को बतौर करेगा उमान रहता है शरीर आगे नहीं हो रहे हैं इसे भी किसी जाना है मैंने रुक नहीं सकता जाना तो पड़ेगा और इन इंतार पास हो जाए तो आगे एक ज्योतियों का नृत्य घर में फटका तो हुआ फिर भूल जो मैंने के पीछे भागता रहता है ही रहता है यह जहां को भी जानना नहीं चाहता है कहते हैं राजे जो सत्य राष्ट्र ग्रह हैनुष्य की गह को संग्राम के रूप में धारण करते हैं देवा सुख संग्राम के रूप में परिचित कहते हैं कि वे देवाशु संग्राम की कथा भी जानना चाहते हैं। भागवत में जितनी की कथाएं संकलित हुए हैं अलग अलग ढंग से एक सौ नौ सौ पर भागवत हैं लेकिन कथा तो सुखदेव जी अकेले ही थे उन्हें सुनाए थे और महाराज को हम उसी कथा इसलिए कथाओं को दोहरा दे रहे हैं उसी भावना में कहते हैं जीवन ये देवन देवाशंग्राम की युद्ध स्थली है और यही पूर्ण स्थली है जो मानव तो की पहले तो मैं देवासुर संग्राम की कथा सुना चाहूं देवता है और दानव आपस में निरंतर संग्राम रत रहते थे और उससे जीवन काधारी विमर्श होता था धरती पर जब असुर और देवताओं के स्मृति को रोकने के लिए एक सब महाविष्णु के पास गए उन्होंने कहा तो क्षीर सागर मंथन करो क्षीर सागर मंथन से उसमें से अमृत निकलेगा मेरी कहानी मैं सुनते तो सदग्रंथ शांत ऋषि और महेशी जन मुझको शायद मैं चाहता हूँ मेरी माया के की नहीं तो कहा विष्णु ने कहा सागर बंधन का और उस छेद सागर से जो अमृत प्रकट होगा उसको पीकर देवता अमर होंगे और देवास संग्राम को जीता जा सकेगा देवासर संग्राम को हम देवताओं ने कहा कि वो अकेले क्षेर सागर का मंथन नहीं कर पाएगा हाँ। अगर अकेले क्षेर सागर का मंथन देवत्व कर सकता तो मनुष्य की जो जरूरत ही क्या होती बड़ा ही मार्मिक स्थल है इसका था उसे भूलना नहीं आगे चलते तो कहा कि मैम हाँ तेरे नहीं कर पाएंगे तो महाविष्णु ने कहा असुर को भी साथ लो और दोनों सौरे करके मिल करके अक्षर सागर का मंथन कर देवता चंद्रहा असर राज के पास गए और ये हुआ कि ठेक हम क्षीर सागर का मंथन करेंगे आपस में संधि करते हैं जो कि निकले गांव से आपस में संघर के प्यार से बांट लेंगे देवता भी मान गए भी मान गए तो कहा कि मंथन के लिए शेर सागर तो आर्थिक अरब सागर या हिंद महासागर नहीं बनते शीर कहते हैं को जो चीर बनते शेर सागर अर्थात दुर्धया आसमान वो भी तो सागर का है ना तो हमारे ख्याल नहीं तो क्षण सागर मंथन के लिए देवता भी मारे गए और धोष भी मारे गए इस महासागर के मंथन के लिए पर्वतराज पर्वत। तो नाचल जो थे ये मथानी बनाए गए बहुत भारी विशाल पर्वत उसकी मथानी बनाई तो कहा रस्सी कहां से आएगी मथने के लिए नागराज जो थे रस्सी बनने को राजी हुई अब जब मंदराचल पर्वत के लिए जाकर क्षीर सागर में डाला तो क्षीर सागर अथा गहरा बहुत गहरा सागर में पर्वत समाता चला गया उसकी तो कोई सीमा ही नहीं तो वो जो उसे डूब गया तो देवताओं ने महाविष्णु तो हाँ से कहा कि वही कृपा करें वरना तो मथानी ही सागर में डूब गई अब मथ कैसे भाई तो भगवान है भगवान विष्णु छूप धारण किया और अपनी पीठ पर को उठाकर और वो ऊपर ले मंडराचल की अवस्था में लाकर उसको खड़ा कर दिया अपनी मागराज जब रस्सी बने तो मुंह की तरफ तो उन्होंने असरों को खड़ा किया देवताओं में ना पूंस की तरफ देखा खड़े हो गए जब मथने लगे ऊपर वजन ना होने से परमगमग धगमग झेलने लगा देवताओं ने कहा समझ समस्या आ गई अरे मथानी ही बढ़ तो रही है तो नाचे दी कारायण आप उठाए हैं लेकिन ऊपर तो महाविष्णु ने कछवा अवतार धारण करके तो नीचे से उठाए हैं मथानी को क्यों आप नीचे से मथानी को उठाए हैं और ऊपर महाविष्णु ने चक्रभु रूप धारण किया और स्वयं विराज गए तो वेट आ गया शुरू हो और अब माथानी शुरू हो देखा आपने ये कछुआ बन के उठाए गए हैं और स्वयं ऊपर गिराज था। जिधर असुर और देते हैं उधर नागराज का मां है और जिधर देवता है उधर पूछे मन उनकी तरह बहते असुर क्यों है आग मौसम क्या करता है दसता है खाता है और आग उगलता है दशाओं की खाने की दूसरों को और दूसरों पर आग उगलने की मनोवृत्ति मनोदृत्ती तो बहते मनोवृत्ति है कि तो को किधर खड़ा होना चाहिए कोई न्याय नहीं होता है वस्तु स्थिति होती है मुझको मेरी अवस्था चढ़ाने की कथाएं प्यारा राम की तरह आग उगलना दूसरों के जीवन में विष डालना और दूसरों के हितों को खा लेना ये असुर मनोवृत्ति है इस, अगर इस असुर मनोवृत्ति में पूजा पाठ जब तक भी है तो वो असुर की तरह ही मुझे ईश्वर से मरवा देते हैं रविवार को बताया था ना कि साधना और शराब जिसके जो भी पर होता है उसे बलवान कर दिया है। शराबी जब शराब पी लेता है गंदा आदमी गाली बकने लगता है शायर शायरी करने लगता है इसी कि प्रकार पित्र बनाने लगता है उसी प्रकार साधना भी यही भी यदि कपट होता है तो कपट बढ़ाते है झूठ होता है तो झूठ बढ़ाती है मेले आचरण होते हैं उनको इतना अधिक माला बना देती है ईश्वर ही मुझे मिटाने को उतर आता है ईश्वर भी मुझे सह नहीं पाता यह साधना से पहले स्वभाव को मांगना बहुत जरूरी होता है यह मंत्र कर लू तो यह सिद्धि हो जाए सिद्धि तो होगी नहीं लेकिन ईश्वर से भी जाते रहोगे जिसने इससे मां नहीं, नहीं मांगी जिसने असुर हर व्यक्तियों को नहीं छोड़ा है वो दैत्य पक्ष में है और वो हरिद्रोही है सारी माला पूजा और पाठ के बात में अपने से पूछो कि तू हर बात में झूठ क्यों बोलता है मेरा तेरा क्यों करता है सबको ठग करके अपना घर बनने की तुझे दृष्टि क्यों है और ये मनोवृत्ति ये स्वभाव कपड़ा बदलने से नहीं छूटता है वो चेड़ा चंदे में बैठा है जो अपने को चक्कर रहता है हम जबकि हम सबको पता है इस घर से बेघर होना है इस घर में नहीं रहना और जब इस घरों में रहना है तो चोला कहाँ होगा ठंडा कहाँ होगा धंडा कहाँ होगा संसार कहाँ होगा लेकिन कहा कहा अशुभ मनोभूति हमें अंधा कर दिया है हमें कौड़ों पक्ष ले जाके खाया था और दूसरे नहीं छोड़ पाते हैं वो तो पूजा करता हुआ भी पूजा से छूटा हुआ जानना चाहिए उसे अपने आप को क्योंकि तो उसकी पूजा का अब कोई मतलब नहीं है कहते हैं जिस गांव में जाना उसका नाम क्या लेना और जाना नहीं है हरी के गांव खाली नहीं जाते हैं नाथा इसलिए दैत्यों का मान दैत्य नाच करने की ओर और देवता उसकी तरफ है त्याग है विसर्जन है उसकी ओर से त्याग और विसर्जन अपने सुखों को भी दूसरों के लिए नौछावर करना ही देवत्व है न कि पाना दम और मिथ्याभ मान लेना देवत्व है वो अशुभ मतदे मंथन चल रहा है मत, मत, मत, मत से मत से उसने लक्ष्मी की प्रगति है ये महाविष्णु की शोभा बनी है चंद्रमा प्रकट हुआ से भोलेनाथ में अपने मस्तिष्क स्थान दिया हाँ काल्पवृक्ष प्रकट हुआ अरावत हाथी प्रकट हुआ और ये बहुत सी अलग वक्त प्रकट हुए नाश नया नया प्रकार के शोकन आशु प्रकट हुए आशुकार लगाइएगा इसका अर्थ भी ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ रहस्यवाद का बोलवाला रहता है लीला कथाओं में इनका असली रहस्य लीला है रहस्य का अपाभ्रश हास बना और इस प्रकार कृष्ण ली लाए रहस्य से राहस और तो शब्द में रहस्य होता है कथाओं में और इसी के ज्यादा गुरुकुल में शिक्षा को बहुत सरस और मनोरम बनाकर हर छात्र के जीवन को गुरुकुल में हम अमृत में बनाते हैं हा? तो शाम का तो दो हरी कोश है अश्व का अर्थ होता है आमाने रहित और मृत्यु म्रत्य। म्रत्य। मृत्यु से रहित होना अर्थात अमरत्व को पाना आत्मा की अवस्था को जाना ये अश्व कहलाता है संस्कृत में लेकिन संस्कृत में भी अपन तो प्रकार की उपलब्धियां हों और सब दैत्य और दाना बांटते रहे विश्व हुआ का देश, है धर्म का देशाला है उसे चाहते हैं नहर कौन सी है।, है सब देवता कहते हैं हमारी सामर्थ्य है इंद्र कहते हैं हमारा तो सौंदर्य घट जाएगा हमें कौन तीसरा काम करें भगवान भले उदाह वो विष का पानी अब विष का पान किया ये पिछले ऋषि में हम ऋषा में पढ़ाए अश्री ग्रहण गिराश्री आम रहित हुआ श्री मान उत्पत्ति सृष्टि बना श्री उत्पत्ति से उत्पत्ति से रहित हुआ ग्रहण विष अश्री ग्रह वो विश्व का उस विश्व का विनाश हुआ तो तौर ग्रह जिहा पर आया जब वह बोले जितने विष्पाल किया अश्विन ग्रहण रिकल गया उसके बदले में उदाहन सारे संसार को मन ग्राम आनंद और निर्भयता प्रदान किया वो विष्व विनाश कर देता संकुलचराचर का उस विश्व का तुम्हें कर विनाश अजय शाह वृषभ पता अजय आयु हो तेरे में तथा वृषभ प्रदम पर आयोजा तेरी वे तथा जीवन की धड़कल में जीवन की में के आरक्षण में हमारे प्यार बदल समाज के त्याग को विष को मैं माया जो आप खेतों में डाला गया युद्ध की अजय जो शिव की ज्वाला है वो रित पेड़ों के दर्द में जलाती भस्म करती अमृत में लगाती है दुर्गंध सुगंध बनती है प्रथम पावन होता है और वे पावन वनस्पतियों तुम्हारे घर में शिशु का रूप पाती है यदि सूर्य ने इस विषय का पान न किया होता तो तेरे आनंद में एक नया फूल कैसे खिला होता इन कथाओं अमृत से अद्भुत मारना लोग पूरी ऐतिहासिक कथा पर समझ करके पढ़ के चढ़ जाते कि जीवन का दिलवाया हुआ रुप वो मखन है जो अमर कर भी कथा में समाया हुआ है दुष्का पान है भोलेनाथ में अवंथन चलता रहा अमृत प्रकट हो गया जब अमृतता कलश लेकर के प्रकट हुआ प्रकट हुए देता। वो तो देवताओं में और असुर में भोड़ बच गई असुर कहें हम पियएंगे देवता कहें हम पियएंगे और वो जो अमृत का कलश लेकर भागे तो वो चार जगह छठका जहाँ चार जगह कुमार का, का।, का, का पर्व लगता है है ना मालूम है आप और इस प्रकार जब वो सियाणी धरती हो रही थी तो देवताओं ने महाविष्णु से कहा कि आप इसका समाधान करें तो भगवान नहीं ही रूप धारण किया सुंदरय था और सभी को देवताओं को और असुरों को भी सम्रहित करके दोनों को एक एक लाइन में बिठा दिया एक एक पंक्ति में बिठा दिया और एक हाथ से देवताओं को अमृत लाने लगे और अशुरत्व को मध्यपान कराने लगे असुर को तो का असुख देख रहा था ये तो विष्णु है जो माया कर रहे हैं तो ये भी जाकर के देवताओं के बीच में दृष्टि पैदे सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु घुस गया देवता का रूप धारण करके और गलती से महाविष्णु उसे भी अमृत पान करा गया तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा नारायण यह असुर है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा तो सर तक के अलग हटे गया और धड़ अलग तक बन गया हाँ तो सर बना राहू और धड़ बना केतु जितने अमृत पी चुका था दोनों अमर हो गए एक सूर्य को गह मारता है और दूसरा चंद्रमा को और वो कथा आज भी इस मनुष्य के इम्तहान की भरी है क्योंकि वो अमृत जो राहु को उन्होंने खिलाया था वो धोखे से या गलती से नहीं वरम उन्हें परीक्षक भी तो चाहिए थे हम सबका इम्तहान लेने राहू और केतु कोई ग्रह नहीं है आकाश में कई ये केवल परछाइयां हैं जैसे सूर्य ग्रह है चंद्रमा ग्रह है मंगल ग्रह है पृथ्वी ग्रह है बुद्ध ग्रह है राहू और केतु ये हर नो प्लेनिंग ये कुछ है, नहीं। ये रही है, रही है ये ही जो नहीं है वही है यही तो माया है और जो है उसकी सिली माए है यही तो माया है ये, तो ये कहानी है लेकिन यही हो है ये राहू है ये परछाने है, सच है और सच का पता नहीं राहुल को तो महान से कोई ग्रह ये कौन है संस्कृत में मन को चंद्रमा कहते हैं चंद्रमा मन को जायदा चंद्रमा ही मन का जनक है स्वामी है को संस्कृत में हम कहते हैं चंद्रमा और आत्मा को कहते हैं सूरज जिसमें वासना और आसक्तियों को हम कहते हैं राहु और दंड मिथ्याभिमान अब लोग मेरा स्वामित्व तो। इसलिए हम कहते हैं केतु देखो किसी कहानी हमें की कथा है सब चोट प्लानिट मे रामेशन द नेचर तब भी ज्योतिष में रहने का बड़ा महत्व रख क्योंकि रामेश का असक्त स्वभाव है केतु इसके दम और विमान है मन विशेष से आच्छादित है ग्रहण पड़ा है मन के तुम्हारे और आत्मज्ञान पर केतु की छाया पड़ी है दम दंग आप आत्मज्ञान को खाया है जलिंद्रता चार किया है वो हमारी इसीलिए तो सारा जीवन ग्रहिण बना हुआ है दुखिया नानक सब संख्या मेरी कहानी बिल्कुल भी मेरा बचपन ढुलता रहा है आज राहुल शिक्षा है मेरा है। शिक्षा है तो राहू के लिए डिग्री है तो केसी के लिए न कि हटाने के लिए भर पेड़ हुए वह आपके पूर्वज थे तो आप ही तो हो पुनर् पुनर्जन्म धारण करते हुए बाकी सब कुछ वही है पता नहीं भक्त क्यों बदल गया है क्या आज आप अपनी कहानी को तो ही नहीं समझ पाते में नहीं जो रुकने दोनों लेने की बात नहीं है पढ़ के कर लिमिटेड आहार हैं अभी ये शरीर के उत्तर पुष्टता वक्त सुन लेगा परिस्थितियों का प्रश्न पत्र है हर परिस्थिति को गोविंद का होकर निभा चल आंसर बुक तो अभी चली जाएगी और फिर गुजर जाएगा नहीं है कितने तो पगड़ाया बैठा है अगर बौद्धिक स्वतंत्रता उसने दी है तो इंसान के लिए दी है न कि भटकने के लिए डर दर, दर के लिए अरे अपना देख उस घर को पहचान जिसके बिना बेघर हो जाएगा थे यदि वो नहीं मिला तो सब व्यर्थ हो गया साथ राहुल तू योनी घर योनी बचेगा मेरी कहानी है राजे हम सबकी कथा है महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि हम सबको धुलना और पवित्र होना होता है पूरी पूरी ऊरी के साथ ये पूरी कथा है तो मन में तो नर्माण आत्मा मेरा सूरज है मन राहुल वासना है जो मन को छाये है और केतु दम्भ है जो आत्मा पर बैठा है ग्रहण मारे वक्त ना मेरा ना समय को भी कहते हैं समय की वक्त की रसी है हम सब मत रहे हैं एक ओर मेरे आसक्त विचार है दूसरी ओर देवत्व खड़ा है जो अंतर्मथन नहीं करते हैं वे कुछ नहीं उनकी जरम नष्ट हो जाती है वह सबको अपने अंतर को मचना है मेरे पास दूसरे के पाप गलने और देखने का नहीं है अपने को मचने के लिए भी मेरे पास लिमिटेड तो मानस है बड़ी परीक्षा है किसे दूसरे का घर झांकने की पहले अपने को तो पढ़ पाऊ मैं उस अमृत को है हूं तो मेरे भीतर है और उसे पाने पाना है बेधर अनाथ बेसहारा भटकता फिर अनंतियों तो फिर फिर बुना बुना के क्षण है यदि यहां यह ठहरा होता तो नारायण ने जीव को उन्हें अमर करके बैठा तो दिया होता धान की घड़ी पाठशाला किसी का बेडरूम नहीं हो सकती किसी का नहीं हो सकती तो वक्त के साथ सबको बाहर निकलना ही होता है हम सब पूछा ही होता है बांटते हैं हम सब इसी क्षीर सागर मंथन से ही है जो पाते हैं अगर हमने शिक्षा भी ली है किसी को मत से है डिग्रियां भी योग्यता भी पाई है वनता मनसुख भी पाई है इसलिए तो अपने अंतर को मथो सच की राजा यदि भक्ति को पाना है तभी तुम्हें तो मचना पड़ेगा कृष्ण भक्ति सरल नहीं होती कृष्ण का भक्त होने के लिए आसक्तियों को पूर्ण ध्यान देना होता है और उसके लिए मनोहारी रूप में पूर्ण तो पवित्र होकर बसना होता है विषयांधता कोई भक्ति नहीं आज जो तो अपने को पड़ा आज तिरछा जो हरिचा पहले लेते हैं क्योंकि सागर मंथन के साथ ही ते छत्रम जुड़े वो आपस ही शरण शेर जो अस भगवान विषय में पकड़ता ये कहानी है महाक्षीर सागर के मंथन में हम निष् और अमृत की कथा मधु ऋषि ने पढ़ी इस ऋषि ने आज ये कथा आई <coughs> कहा नहीं थे क्षत्रम नहीं थे नहीं तो रहेगा क्षत्र ये शरीर ये लोग ये संसार ये घर न सहो न बल रहेगा कोई तो कभी हमारे अवस्था नहीं है क्षेत्रम, न्षत्र है ये क्षेत्र थे सम्मान रा बंधन इत्यादि मान ये घर भी महर ये चौबारा में नहीं रहेगा फूल भूला बैठा है ये सब जला जाना है और अगर प्रदान हो कर जाएगा तो तेरे सारे बतौर उपलब्धियां मिट्टी भर पापमान के चित्र आ जाएंगे साथ उनके पाप जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा सब नहीं डरा रह जाएगा न समू और नहीं पेड़ा रोपाल मिथ्या विमान न पूरी चौराहट नीड़ी डिग्रिया न वह पेड़ा ज्ञान विज्ञान कुछ भी साथ नहीं जाएगा मन कहते अग्नि को इंद्रियों की चेष्टाओं की अग्नि सामर्थ भी नहीं जाएगी चेष्टाओं से भी तू चाहता रहेगा हाथ मोड़ा हाथ हिलाने की ताकत होगी उस क्षण को याद कर लें उससे पहले कि जिससे अचानक में किसी गहरी दिशा दिन में सो ना जाए मैं बालकों में भी चेतना भवे रहे थोड़ी सी आहट भी तुझे सत्य की ओर संकेत करते है। मेरे लक्षण सागर मंथन की मेरे अंतर मंथन की क्या इसमें कुछ झूठ है क्या ये सच नहीं है तो क्यों झूठ ही क्यों जाना चाहता हूं मैं सच क्यों नहीं जीना चाहता मैं पूछता क्यों नहीं अपने आप से इतनी लाख रात उस जान जानपुर में संसार में विशांतता में भेदभाव में मैं क्यों घुस जाना चाहता हूँ मैं उसी का होकर अगले घर के लिए तपना और उसका लड़ित बन के जीना क्यों नहीं चाहता हूं जबकि इससे हटके ये बता रहा है कि ते तेरिए क्षत्रा क्षत्र नहीं है वो चाद वो चौबे वो पर्त वो शराब वो घर वो द्वार वो आगंबर कुछ भी तो नहीं है न सहू न बल है मैं मैं समर्थ है वह चरा ना और ये शरीर है न ये सौंदर्भ है न ये यवन है और न ये नाम पता है कुछ भी तो नहीं पतन पतें जल जैसे गिरता है धरती पर ऐसे ही सब कुछ गिरा हुआ है धराशाही है के अंबार में लौट चुका है पतों जैसे जल में टिपाता गिर जाता है बिना सारे के ऐसे ही चेष्टा यू होकर ये घर तेरा छितराया हुआ है लकड़ियों पर चिता हो ऐश्वर्य है।, नी है ना आंखें हैं न पुतले हैं न उनमें दौड़ता पानी है न पलक में भाव है ना आत्म भो हो छलकती एक बूंद आंसू है कुछ भी तो नहीं है चल रही न चढ़ती नहीं है से सासे भी नहीं है तो चल सके आप केवल था तुम अपने अंतर हो वक्त से पहले उस ऋषि को देखकर सचेत होता किस घर में तो जाना है बेघर नहीं होना है ज्योतियों का घर पाना है अमर है वो घर उसमें बस जाना है और अमर को जाना है गोबो बड़े स्वयं को बसाना है मेरे गीत के तीसरे ऋषि हैं ऋषि ऋचा ऋचा हम पढ़ते चले आ रहे मेरी सांसों और धड़कनों के गीत है ये वेद की ऋचाएं मेरे गांव गांव में नाच रही चेतना के स्तर है ये वेद की रिजाए मुझे जगाते हैं ये और सत्यनिष्ठ बनाते हैं ये वेद की रिजाए क्या मैं इन्हें पढ़ना चाहूंगा क्या मैं इन्हें जीना चाहूंगा इन्हें जानकर क्या मैं जीना भी चाहूंगा हमें पूछना है अपने आप से अति दुर्लभ है यह सत्संग जो गीत का है शिवदेव जी कह रहे हैं राजन इस अमृत को जीवन में ढाले बिना कोई भक्ति नहीं आती क्योंकि तो इसके पूर्व की रिजा को भी एक बार फिर दोहरा लें इससे पहले की रिजा कहा भग भगत दस्य तीन राण उद्देश तवावसा वो राण राय आत्मज्योतियों ने यज्ञ में, में भक्ति के लिए अपने आप को अपने आप को उस अनंत आत्मा में उठाना होता है तवा अवसा उस आत्मा में श्री कृष्ण नहीं बसना होता है मूर्धना नहीं आरभे और अपने मूर्धा में विवेक और बुद्धि में शीघ्रता से उसको बसाकर अपने आप को इसी की ज्योतियों से अलंकृत करना होता है नहीं तो वो घर नहीं मिल पाता और ये घर को जाना है हा? उसे की ये पांचवी विचार थी और ये छठी विचा है पहले सुख की कहात्र थिंक ऑफ एन द बॉडी इज लास्ट द हाउस इज लास्ट द डेजिग्नेशन आर लॉस्ट देर इज नथिंग नो शेल्टर यू हैव बीन अनशेल्टर्ड थ्रोन आउट As if एज इफ नथिंग बिलोट यू एंड यू बिला नान न तेरा कोई था न तो किसी का था अब पलट भी नहीं झपकेगी एक बूंद आंसु भी तो नहीं ठपकेगा अब उन्हें मेरा होगा कोई न पढ़ाया होगा चरा तीन और चहेगी नहीं बात हाँ, ये सांसें ये सासेंगी हवाए भी चलेंगी अंत भात हो चुका होगा और तू तो ना सा अनंत योगियों के अंधेरों में भटक रहा होगा क्या ये शरीर ही वो एक क्षीर सागर मंथन करते हैं एक और हमारे सत्संग के देव विचार हैं और एक और हमारी आसक्तियां इच्छाएं और भौतिकताओं के विषयांत माठी है ये दैत्य जगत है ये देव जगत है हम सब मचते हैं अपने अपने अंतर को और जो नहीं मतते हैं जो बाहर भटकते हैं वो प्रेतों की लीला ही तो कर रहे हैं तो वो प्रेत लेना ही भटकते हैं जो दूसरे घर झाँकते हैं उनकी प्रेत अवस्थाएं ही होती है घर अपना अपना झाँकना है सत्य अपने अपने भीतर हमें खोजना है और समय थोड़े है चौरासी लाख योनियों के अध्याय पढ़कर आ रहे हैं हम लोग हर योड़े में पढ़ा है हर यो में वो आत्मा गाइड है मेरा शिक्षक है मेरा मुझे एक एक योनी में सत्य का एक एक अक्षर पढ़ाता आ रहा है और वही मेरा अंतर आत्मा मुझे मनुष्य की योनी में जैसे छात्र को स्वतंत्रता देता है अध्यापक अपने मुंह से परचय कर उसने मुझे भौतिक स्वतंत्रता दी है अरे उसका दुरुपयोग ना कर भटकने के लिए नहीं है शरीर की उत्तर पुस्तिका है परिस्थितियों का प्रश्न पत्र है वही आत्मा जो हरिमा में गाइड है वही आत्मा इन इनविजेटर है एग्जामिनर है प्रश्नों के उत्तर दी ये कोई के लिए नहीं है अधिक मौत की घंटी बढ़ेगी शरीर की उत्तर पुस्तिका एग्जामिनर ले जाएगा फिर तो रिजल्ट आएगा हाजन हम सब जानते हैं कि हमें कोई अमर नहीं है तो फिर हम अमर जैसे झूठे दम्भे मिथ्या जमाने बनकर क्यों जी रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है हम जानते क्यों नहीं है और जो जागेगा नहीं वो आत्मा का भक्त ही हो नहीं होगा और जो भक्त हो नहीं होगा भक्त भक्त सत्य वह भक्ति कैसे पाएगा खाली लगन गाना माला झोर लेना मटक के नाच लेना कोई भक्ति नहीं है व्रत अतीत पूजा पाठ कर लेना खाली बाहर बाहर दिखावा कर लेना कोई साधना नहीं है जब मन आत्मा बस जाए और तेरा अंतर मत के उस अमृत को उभार लाए भक्ति में तो वो भक्ति ही अमृत है जिसे पी के तू अमर होगा हम सब मतते हैं मन चंद्रमा है आत्मा सूरज है मन पे राहु अर्थात विषय वासनाओं का गहरा आवरण छाया है ये मेरे हैं ये मेरा घर है ये मेरे नाते रिश्ते हैं ये मेरी है, ये हैं, ये दम्भ है इसमें अब मेरे आत्मज्ञान को ढसा हुआ है कल्पना तो करो कौन सा ऐसा समय है कौन सा ऐसा युग है जब तू नहीं था ये में भगवान ने कहा हे अर्जुन ऐसा कोई काल नहीं है कि जब तू नहीं था मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे क्या कह रहे हैं जब तू अर्थात रे जीव हे अर्जुन था के अर्जुन से अर्जित रे जीव रे अर्जुन तू नहीं था ये शरीर रथ नहीं था ऐसा कोई समय नहीं और मैं आत्मा श्री कृष्ण शरीर रथ को चलाने वाला सारथी नहीं था अथवा ये राजा अर्थात ये ज्योतियां ये उपलब्धियां ये इच्छाएं नहीं थी ये नहीं थी हा? नहीं थी क्या? और इतनी जन्म तुम्हारी क्या पिछले एक जहन का ज्ञान है तुम्हारे पास बोलो है क्या क्योंकि केतु ने आत्मज्ञान को ग्रहण में रखा हुआ है बिकॉज आई एम विटनेस टू ऑल द दीरियड टू ऑल द टाइम्स, येट आई नथिंग अबाउट माई पास जन्म व्हाई? क्यों नहीं जान पाता हूं क्योंकि केतु का ग्रहण आत्मा पर पड़ा है मेरा उससे कनेक्शन कटा है मेरा ही ज्ञान है मेरे ही सामर्थ्य है और मैं उससे अनुभवी हूं कहा क्षेर सागर बंधन की कहानी है मेरे जीवन का सत्य है हम तो सब की कहानी है आज विज्ञान ये कह रहा है कि एक मनुष्य में इतनी बड़ी ऊर्जा है धानिक एनर्जी है अगर उसको हम कलेक्ट कर सकें और उसको हम चैनलाइज कर सकें सिंग ह्यूमन बॉडी से तो हम पृथ्वी जैसे ग्रह को हर तीन मिनट में वहां प्रलय कर सकते हैं एटिस कर सकते हैं फॉर टेन इयर्स टू कम यानी तीन मिनट में एक ग्रह नष्ट हो एक शरीर से और ऐसा दस साल तक हो जाए तो कितनी पृथ्वी एक शरीर प्रदय कर सकता है बोलो तो लेकिन मेरा केतु के कारण मेरी आत्मा से कनेक्शन कटा है ग्रहण पड़ा है तो बाहर भीख मांग रहा हूं चंद डिग्रियों की चंद नॉलेज की कुछ पैसों की भिखमना बना खोलता हूं और मेरा मेरे मेहनत क्या बेहान का सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है और मेरा ही है खजाना है बेहतर और मैं यही हूं भिखमना फिर भी मैं अंतर नहीं लौटना चाहता दुनिया की चौदाह करना चाहता हूँ विश्व में भटकना चाहता हूं क्यों क्योंकि क्यों क्यों मेरे भीतर ही पड़ा हुआ है इसीलिए ज्योतिष में हम राहुल और केतु को बहुत महत्व देते हैं तो ये सारे ग्रसित है तो दशाओं में अठारह वर्ष की दशा राहुल की होगी तो केतु भी साथ बरस रहेगा तुम्हारी जिंदगी अंतरदशाओं में रहेंगे प्रत्यंतर में भी रहेंगे है ना नहीं नहीं फिर पाठ तुम्हारी लाइफ को हमेशा बनाते और भटकाते रहेंगे क्यों तो क्योंकि तुम तो भटकना तो तो तो चाहते हो भटका तो जो आता हो जाएगा जो आत्मा को कम बनाकर कर योगी बन जाएगा उसका भाग्य कोई तो ज्योतिष कभी नहीं बता पाएगा क्योंकि राहुल केतु से जो हट जाएगा तो ज्योतिष कहां होगा ये बड़ी ऊर्जा है मेरे के पास और मैं सारी जिंदगी डरा हुआ जिया कि कहीं एक्सीडेंट में हो जाए कहीं गोले हो जाए कहीं कुछ ना हो जाए कितना भयभीत रहा हूं कहीं ये न खो जाए कहीं वो ना छुप जाए ये कायर की जिंदगी के तुझ लाता मजबूर करके मुझको और राहू का भूल पड़ा है देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मंदिर का प्रसाद देता हूं आप में कौन है जो प्रसाद को ले जाकर नाली में डाल देगा है भो प्रसाँग दे है और आत्मा स्वार्थ में जीवन के अमृत क्षणों का प्रसाद दे रहा है तुम उन्हें शिकनी शिकायत चिंता ईर्षा द्वेश दुख आदि की नालियों में फेंक रहे हो ईश्वर के दिए प्रसाद को जीवन के अमृत क्षणों को अगर राहू का ग्रहण बनाया है तो यह मूर्खता फिर क्यों है? आपसे इस घर में भी नहीं रहने इस घर को जाना है अता पता सब मिट जाना है नहीं ते छत्र न सहो न ना वो पते हैं आपको? न रहूंगा धरती पर जैसे हाथ से छूटी जल की बोधे गति है तो पर मैं दुखी क्यों जिया मैं चिंतित क्यों जिया क्योंकि राहुल जो मेरे मस्तिष्क में बैठा था जब मुझे चिंता दे रहा था और के, -के तना दे रहा था पर है, है, जो अंतर लगते हैं वो अवृत पाते हैं जब ननारम धरती का रस मिल जाता है तो राम राम जीवन को अनुरुद न बनाते क्षण उसके मनोहारी रूप का रस लेते उसके सुगंध में उसकी महत्ता में उसके सौंदर्भ में उसकी चेतियों में बस जाते हैं ये हर सांस अमृत पीते हैं ये नया का घर पाते हैं और ये भजन वे अमृत अमर हो जाते हैं इसलिए भजन मतलब अपने घर को मर खु तो हम लोग सारे विश्व जीवन के अमृत को उभर करोदी शीर्ष है ये की कथा है यह मनुष्य की घड़ी है यह परीक्षा की घड़ी है आप लोग तो साथ-साथ पीढ़ी का बटोरे बैठे हैं फिर भी कल की चिंता छोड़ती है क्या सात पीढ़ी का है लेकिन फिर भी कल की चिंता छोड़ती है क्या नहीं छोड़ती यही माया है यही राहुल की तो है अमित में श्री कृष्ण भक्ति की ओर ले चलता हूं यदि तुम्हें अपने अंतर को थोड़ा डाला है क्योंकि भक्ति का रस वही पा सकता है जो तन से विचार से बुद्धि और विवेक से धुला है विषय को भक्ति में विषय दिखेंगे कामुक को कामुकता दिखाई पड़ेगी और भक्त को साक्षात नारायण की ज्योतियों का दर्शन हुआ भक्ति मृत के क्षण है विषांत जगत भक्ति लीलाओं में भी विषय खोजेगा और अगर भक्ति भी करेगा तो विषयों के ही गंदे नाटक करना चाहेगा भक्त जगत हर सांस उस आत्मा की ज्योतियों और अर्भुद्ध में बचना चाहेगा कहती है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति का स्वरूप क्या है कहा राजन ये हम सबकी कहानी है विस्तार से पहले थोड़ा संक्षेप ले लो मुझे जैसे सारी कथाएं हमारी कहानी है जैसे श्रीराम की कथा मेरी कथा है वैसे ही कृष्ण की कथा भी ईश्वर की लीला है और मेरा का उद्देश्य बालक को पुस्तक के अंश पढ़ाना होता है और जीवन ही पाठ्य पुस्तक है मेरी यही उत्तर पुस्तिका है इसी में प्रश्नों की उत्तर परिस्थितियों के लिखने हैं और सारे प्रश्न जीवन के उसी को पढ़ाने के लिए भगवान विष्णु दौला करते हैं विधान संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जेल में बंद थे उनकी माया ने कहा श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में बंद किया हुआ था और उनके भाइयों की भी उसने हत्या की थी वे वसुदेव और देवती की, की आठवीं संतान है वो जेल में प्रकट हुए तो कहा ऐसा क्यों हुआ उसमें क्या लीला थी कहा राजा तो क्षेप में यह शरीर ही चेल है शरीर को ही जेल के रूप में महाविश्वनाथ ने लीला कथा ने दर्शाया है जिस पर महानंद मुख्याभिमानी महाकांस चढ़ा बैठा है आत्मा वसुधेव है अवयज्ञ की ज्वालाएं भग भग दृश्य ब्रह्म ज्वालाएं ही महादेव की है हर घट की कहानी ही रघु की रहस्य लीला हम सब की कथा है का भी जो नवजात शिशु प्रकट होता है वह शरीर रूपी जेल में ही होता है जहां आत्मा वसुदेव ही देवत्व के संयोग से अन्न और भोजन के यज्ञ के द्वारा नवजात शिशु का रूप प्रदान करते हैं आज भी प्रत्येक शिशु इस कंस की जेल रूपी इस देव में होता है जहां मन कंस का राज है किसी माता और पिता को कुंडली बनाने नहीं आती आती क्या फिर भी गाते मेरा है मेरा है। उसका है ये नहीं मानते झूठ ही जीना है सच क्यों नहीं जिया जाता हम पूछे अपने आप से क्या हर बालक इस शरीर की जेल में ही उत्पन्न होता है और न और यशोदा से बाहर जो देहधारी हैं वो उनको धारण करते हैं क्योंकि नया नंद्रद्धा कभी बालक नहीं उत्पन्न करते वो तो वसुदेव और देव की ही करते मूढ़ रहस्य को पढ़ाने के लिए मनुष्य के बंब मिथ्याभिमान और आसक्तियों को मिटाने के लिए ही महाविष्णु कृष्ण रूप में जीलावतार धारण करते हैं आप सोचिए भारत को किसने उत्तर किया वह सुधीर देखती है या आप सबन मुझे शुद्धा बन के बोलिए आपने किसी को एक नडी बनानी किया बॉडी का एक कोष बनाना था तो फिर बेटा बेटी तो बनाए थे तो फिर इतने अंधे होकर के इतने आसक्त होकर के हम जीना क्यों चाहते हैं हम इस सत्य को सामने रखकर क्यों जीना नहीं चाहते क्योंकि हम क्षीर सागर मंथन नहीं करते हम अपने अंतर में सत्य को मचना नहीं चाहते हैं तो फिर हम भक्ति कैसे पाएंगे इस घर से बेघर होना है तो घर भी तो जाइए कोई उस घर का पहले इंतजाम तो कर लें अगर कोई किसी को अपना मकान बेचना पड़ता है ट्रेंडम नहीं देख देता है पहले दूसरी व्यवस्था बना देते इसको निकाल दू और तू बेघर होना चाहता है और इसी में तेरी सारी चतुराई है सारी सदबुद्धि है सारा विवेक है तेरा। और सोचना नहीं चाहता कि यहां से बेघर हुआ तो घर होगा कहा मेरा और उससे पहले मुझे जानना भी क्या है कि कौन हूं मैं कहा से आया हूं मुझे फुर्सत नहीं है बाहर के घर झांकने की मुझे फुर्सत नहीं है आसक्तियों में भटकने में मैं बहुत लगा हुआ हूं ना अभी यहां जाना है अभी वहां जाना है अब पता नहीं है कि कल तुझे इस घर से बेघर होके कहां जाना है कुछ याद नहीं है और जानना भी नहीं चाहता हूं सुन के सुनना नहीं चाहता हूं बहरा हो जाना चाहता हूं आसक्तियां ना छूट जाएंगे किसी प्रकार जब धरती पर भार बढ़ जाता है जब सब लोग अंधों को तो जैसा व्यवहार करने लगते हैं अपने साथ भी और सचराचर के साथ भी तो धरती पर पाप की बाढ़ आ जाती है जैसी आज भी आई हुई है कौन सुखी है तुम और क्यों दुखी तुम हर क्षण तो वो दे रहा फिर दुखी क्यों है तू अमृत की क्षण आत्मा देता है और उसे तू चिंता द्वेश झूठ कपट शिकवा शिकायत में जीना चाहता है उनके विधायक प्रसाद का भी अपमान करके जीना चाहता है कौन सी भक्ति कर रहा है भाई हम हाँ पूछने वाले चाहते अपने आप से जानना नहीं चाहते हैं, और सुना से कहता है सोते हुए भी सावधान रहना तो जानते ही रहना है सोते हुए भी सावधान रहना क्या सावधान है और ऋषि पकड़ना ले वहां भी सावधान रहेगा तो ये ऋषि है सुनाशेप का अर्थ होता है श्वान है ना तो कुत्ते के रोज में सुन सूरज भी होता है सूरज जैसी चेतना बनाया रहेगा ये सुनाशिप है और हम तो जागते में सोर है सोते में क्या जाएंगे मैं हुआ है कई तो का देती है धरती पर पाप का भार बढ़ जाता है अर्थात एग्जामिनेशन का मतलब जो नहीं रहता सारे सब सबने फेले होना तो जो तो भी बढ़ता जाएगा क्योंकि तो जो पास होंगे धरती उनके भार से मुक्त हो जाएगी तो अनंत की राह जाएंगे ना तो धरती को भी तो राहत देंगे माता को तथा जब पाप का भार बढ़ जाता है तो धरती संत होकर महाविष्णु की चरणों में जाती है और उसे प्रार्थना करती है तो भगवान उसका उद्धार करने के लिए लीला अवतार धारण करते हैं राजन एक ही पिता की संतान हैं सुर और दोनों असुरक्ष्य तो के पिता है माताएं दो हैं तो दि और अतिथि दिपि से दैत हुए और अदिति से आदित्य ये दोनों सभी भाई हैं पिता से एक ही पिता की संतान है दोनों एक साथ गुरुकुल पढ़े लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में भी चलती है दोनों विपरीत दिशाओं में चलती है आदित्य ने कहा कि पृथ्वी सचराचर ये सब योनिया जो परम पिता परमेश्वर ने बनाई है हम सबको भी बनाया है ये जो कुछ है ये सब ज्ञान के योग्य है तप के योग्य है और निस्वार्थ भाव से सेवा के हित में है ये सचराचर एक बाग है हम सब माले हैं भाग की सेवा करनी है और इसे प्रभु की इच्छा के अनुरूप स्वर्ग से भी सुंदर और सुखद मनोरव बन गया है असुर ने कहा यह सब हमारे भोगने के लिए चाहे वो स्त्री है पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं भी सुख हैं ये सब हमारे भोगने के लिए है वीर भोग वसुंधरा और जो कमजोर आदमी भी है उसे भी हमदास बनाएंगे गुलाम बनाएंगे स्लेप बनाएंगे क्योंकि वहां सब तो हमारी इच्छा के रूप चलने के लिए है। देवत्व ने कहा प्राणी मात्र की समर्पित सेवा मनुष्य मात्र के लिए क्या कहा प्राणी मात्र की, की। समर्पित सेवा और धरती को माता सा सम्मान देना और एक वीरत नारी की भावना से सारे भाग की सेवा इच्छा रहित होकर करना यह देवत्व है दोनों के विचार अलग थे दोनों की धाराएं अलग दोनों बढ़ते चले गए और दोनों समय के साथ एक दूसरे के शत्रु बन रहे थे और आज भी ये दोनों प्रत्येक मनुष्य के शरीर में संग्राम होते हैं जब हम भोगने की इच्छा से जीवन को भोगते हैं तो यही कहते होते हैं बिपी की औलाद हो जाते हैं और जब हम प्राणी मात्र की